सोलन पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में रूही बैठी हुई थी क्या हुआ तुम कुछ कहना चाहती हो विक्रांत ने अपनी भौएं टेढ़ी करके रूही की तरफ देखते हुए कहा इस वक्त रूही इंटेरोगेशन रूम में हथकड़ी पहने बैठी हुई थी सर रूही ने थोड़े नम्र भाव से विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर हम एक डील कर सकते हैं क्या डील कैसी डील विक्रांत ने थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए कहा अच्छा तो मतलब तुम जानती हो कि प्रोफेसर खुराना कहाँ छुपा हुआ है अरे वाह लेकिन आपको कैसे पता चला चलाइए रोही ने हैरानी के साथ कहा मैं उसे पर्सनली नहीं जानती और ना मिली हुई हूं लेकिन मैं जानती हूं कि वो कहां छुपा हुआ है मैंने उसे देखा है ओ, तो बताओ कहाँ छुपा हुआ है विक्रांत ने तपाक से सवाल किया विक्रांत ने सोचा भी नहीं था कि उसका डुप्लीकेट टास्क इतना कारगर सिद्ध हो सकता है शायद अदृश्य शक्ति ने इस लड़की को इसीलिए भेजा है ताकि इस सीरियल मर्डर केस में वो मेरी मदद कर सके लेकिन उससे पहले आपको मेरी भी कुछ मदद करनी पड़ेगी रूही ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा अच्छा क्या मदद देखिए मैं आपकी मदद तभी कर पाऊंगी जब आप मुझे ये पता लगा कि बताएंगे कि अर्जुन जेल में है या नहीं और अगर वो जेल में नहीं है तो फिर वो इस वक्त कहा है मुझे उनसे मिलना है अर्जुन अर्जुन कौन विक्रांत ने थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए कहा तभी अचानक उसे कुछ याद आया ओह अर्जुन मतलब छोटे मालिक है ना जिसे तुम छोटे मालिक कहते हो हाँ, वो रोनी बोल रहा था कि उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है लेकिन मुझे उसकी बात पर जरा सा यकीन नहीं है, बहुत कमीना है वो और मैं सिर्फ तभी सारी बात शेयर करूंगी जब मुझे श्योर हो जाएगा नहीं आएगा अच्छा विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा ये छोटे मालिक तुम लोगों के चीफ है ना तो ये प्रोफेसर खुराना उससे मिलने के लिए आया था क्या उही ने कुछ जवाब नहीं दिया बस वो चुपचाप विक्रांत की तरफ देखती रही विक्रांत उसके मन की बात को समझ चुका था रुको विक्रांत ने कहा और फिर वो इंटेरोगेशन रूम के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया वहां आकर वो महज पांच मिनट तक चुपचाप रूही की नजरों से हटकर खड़ा रहा इसके बाद वापस जाकर उसने रूही से कहा वो अर्जुन मतलब तुम्हारे छोटे मालिक का पता चल गया है वो उसने किसी के साथ गद्दारी की थी तो उसे कुछ लोगों ने मिलकर बहुत बुरी तरह पीटा है अभी तो किसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ है बहुत मुश्किल है उसका जिंदा बचना और अगर बच भी गया तो भी सालों कोमा में पड़ा रहेगा, चलने फिरने लायक नहीं रहेगा। क्या? होते हुए अपना किसी ने उसके ऊपर हमला किया है लेकिन कौन उसे कौन मार सकता है अब ये सब मुझे अभी नहीं पता चल पाया है लेकिन इतना पता है की वो अभी हॉस्पिटल में है और कई साल वही पड़ा रहेगा तुम बेफिक्र रहो वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे ये गारंटी है मेरी विक्रांत ने जवाब दिया तुम इसके बारे में बताओगी प्रोफेसर खुराना को कहा देखा था तुमने वैसे रोही को विक्रांत की बातों पर यकीन कम था लेकिन इस वक्त वो उसके साथ बहस करके अपनी मुश्किल नहीं बढ़ाना चाहती थी रोही को पता था कि अब एक बार चूंकि उसने ये कह दिया है कि उसे प्रोफेसर खुराना के बारे में पता है तो फिर पुलिस कुछ भी करके उससे सच उगुलवा ही लेगी ऐसे में भलाई इसी में है कि वो सब कुछ बता दे मैंने आदमी तो तो मतलब तुम लोगों का अड्डा यानी कि चोर बाजार विक्रांत ने शख्स जताते हुए कहा वहाँ क्या कर रहा था ये और कब गया था मतलब कब देखा था तुमने विक्रांत को रूही की बातों पर यकीन हो रहा था क्योंकि पहला मर्डर करने के बाद प्रोफेसर खुराना ने मेडिकोर के डायरेक्टर को एक चोरी के फोन से कॉल किया था जाहिर है कि उसने वो फोन किसी चोर से ही खरीदा रहा होगा अब सर ये तो नहीं पता कि वो वहां क्या करने आया था लेकिन आया था ये पक्का है रूही ने जवाब दिया हाँ तो कब आया था तीन दिन पहले देखा था और फिर कल सुबह भी तो आया था रूही ने कुछ याद करते हुए कहा मैं बता रही हूँ सर ये फिर वहाँ आएगा और मुझे तो लग रहा है कि ये वहीं पर छुपा हुआ है वहां जाएंगे तो इसे तुरंत पकड़ सकते हैं अच्छा तो कहाँ है ये चोर बाजार एड्रेस दो मुझे तुरंत विक्रांत ने उत्तेजित होते हुए कहा अरे सर क्या बात कर रहे हैं रूही ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा आपको पता भी है मैं क्या कर रही हूं मैं अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रही हूं अगर इस बात का मेरे लोगों को पता चल गया तो फिर तो मेरा गेम खत्म मुझे तो ऐसे ही मार डालेंगे ये लोग ओके ठीक है ठीक है विक्रांत ने उसे समझाते हुए कहा मैं समझ गया तुम चिंता मत करो मैं तुमसे कह रहा हूं ना अगर तुम प्रोफेसर खुराना को पकड़वा देती हो तो फिर तुम्हारी दवा की चोरी माफ कुछ नहीं होगा तुम्हें आज भी और आगे भी प्रॉमिस ठीक है सर लेकिन रोही ने आगे बोलते हुए कहा लेकिन अगर मैं आपको वहां का एड्रेस दे भी दू तो भी आप वहां जाकर प्रोफेसर खुराना को पकड़ नहीं पाएंगे दरअसल सर वो एरिया ही ऐसा है ना कि आप बिना सटीक इन्फॉर्मेशन के कुछ नहीं कर सकते वहां आप इधर से वहां पहुंचेंगे उधर दूसरे रास्ते से सब फरार हो जाएंगे कुछ हासिल नहीं होगा आपको वहां मुझे खुद आपको लेकर जाना होगा हाँ क्या विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए कहा सच में सर वहां का रास्ता बहुत कन्फ्यूजिंग है रूही ने जवाब दिया अगर मैं खुद वहां पर नहीं ले गई तो फिर पक्का है कि जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हैं वो फरार हो जाएगा फिर मुझे कुछ मत कहना आप। ओह चलो ठीक है तुम्हें विक्रांत ने जवाब दिया वैसे भी विक्रांत ने उसके ऊपर अपना अदृश्य कैमरा सेट कर रखा था वो कितनी भी कोशिश कर लेती लेकिन विक्रांत के रडार से बाहर नहीं जा सकती थी ऐसे में उसे साथ में ले जाने में विक्रांत को कोई तकलीफ नहीं थी और सर वो रोनी भी वहाँ मिलेगा तो सर प्लीज उस कमीने को ठिकाने लगा देना आए दिन मुझे परेशान करता रहता है उसको उठाकर हमेशा के लिए जेल में डाल देना वहां पर बस छोटे मालिक ही ऐसे थे जो मेरा ध्यान रखते थे और तो सब बस मुझे नोज खाने के फिराक में ही लगे रहते थे अब जब छोटे मालिक ही वहां नहीं है तो फिर मुझे उस जगह से कोई मतलब नहीं बस आप रोनी का हिसाब कर देना रूही ने के आगे एक और शर्त रख डाली वाकई में ये लड़की बहुत चालाक थी ठीक है उसकी टेंशन मत लो तुम मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो लेकिन सर वो कमीना है मैं पहले ही बता रही हूँ आपको फिर बाद में कुछ हो गया मतलब उसने आपके ऊपर उल्टा अटैक कर दिया तो फिर मुझे ब्लेम मत करना पहले ही बता रही हूँ मैं और हाँ सर एक चीज़ और हम लोग आपस में डील कर रहे हैं तो फिर बाद में काम होने के बाद मुझे धोखा नहीं मिलना चाहिए मुझे अपना रास्ता क्लियर चाहिए हाँ मैं अब आगे से कोई चोरी वगैरह नहीं करूंगी ये भी आपको बता दे रही हूँ उसकी बातें सुनकर विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसैया रोए ऐसी टफ सिचुएशन में जब किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है ऐसे समय में ये लड़की इतनी देर से उसके साथ बकबक किए जा रही थी और मजबूरन विक्रांत को उसकी बकवास सुननी भी पड़ रही थी क्योंकि ये लड़की उसकी मदद करने जा रही थी वैसे विक्रांत को इस लड़की की पर्सनैलिटी और उसका शातिर दिमाग भा गया था उसने सोच रखा था कि आगे भी किसी केस को सॉल्व करते वक्त इसकी मदद ली जा सकती है वैसे विक्रांत अपने काम में तनिक भी देरी नहीं करना चाहता था क्योंकि तो अब एक एक पल की देरी खतरे को और बढ़ाई जा रही थी तो विक्रांत ने तुरंत ही स्पेशल टीम के मेंबर के साथ ही सोलन पुलिस ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर लोकेश चौधरी को भी प्रोफेसर खुराना के लोकेशन के बारे में बताते हुए तुरंत बैकअप फोर्स तैयार करने के लिए कह दिया इंस्पेक्टर लोकेश ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत पूरे ब्रांच को इमरजेंसी मोड में डाल दिया दोपहर होने तक विक्रांत के साथ स्पेशल टीम और पूरी बैकअप फोर्स रूही के साथ चोर बाजार पहुंच चुकी थी जब पुलिस यहां पहुंची तो यहां का नजारा देख सभी दंग रह गए। दरअसल ये कोई सुनसान या कोई छोटा एरिया नहीं था बल्कि पूरा होलसेल मार्केट था यहाँ पर चोरी किए हुए सुई से लेकर हाथी तक हर सामान खरीदे और बेचे जाते थे मार्केट में काफी भीड़ थी अनगिनत लोगों के साथ अनगिनत गाड़िया भी इधर उधर पास हो रही थी ऐसे में पुलिस को एक बात तो समझ में आ गई थी कि यहाँ पर किसी एक आदमी को पकड़ने के लिए सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है उस मार्केट में एंट्री करने और एग्जिट करने के कई रास्ते थे और अगर पुलिस ने यहाँ कोई एक्शन लेना शुरू किया तो फिर पूरे बाजार में अफरा तफरी मच जाएगी और पूरी संभावना है कि प्रोफेसर खुराना मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाएगा ऐसे में सोलन के इंस्पेक्टर ने तुरंत ही बैकअप फोर्स को सिविल ड्रेस में आने का ऑर्डर पास किया ताकि यहां पर पुलिस को पहचान कर अलर्ट ना हो सके एक बार जब बैकअप फोर्स सिविल ड्रेस कोड में आ गई तब उसने मार्केट के हर एंट्री और एग्जिट के रास्ते पर सादी वर्दी में एक एक पुलिस वाले को खड़ा करवा दिया ताकि बिना किसी को खबर लगे ही वो क्रिमिनल को अरेस्ट कर सके